तो आप सबका दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ हेलिक एजुकेशन की ओर से स्वागत करते हैं हमसे अनुरोध किया गया है कि हम दान के विषय में कुछ चर्चा करें दान अनेकों प्रकार के हैं और ज्यादातर व्यक्ति दान इसलिए करते हैं कि उनको जीवन के अंदर सुख और शुद्धि चाहिए तो भगवान भगवत गीता में दान के विषय में भी कुछ कहते हैं और गीता जैसे कि आप जानते हैं आप सुन चुके हैं चौदह घंटे हमारे प्रवचनों को गीता समस्त वेदों का सार है तो जो गीता जिस चीज को श्रेष्ठ बताएगी तो हमें मानना पड़ेगा कि तो उससे ज्यादा गाव चीज श्रेष्ठ नहीं है पहला तो देखते हैं कि दान शब्द का अर्थ क्या है दान का अर्थ है स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को देना फेंकना नहीं देना फेंकने और देने में फर्क पड़ता है देने का मतलब यह है कि जहां उसका सदउपयोग हो सके तो इसलिए गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि किसको दान दिया जाए कब दान दिया जाए क्या परिस्थिति उत्परिस्थिति होनी चाहिए तब दान दिया जाए ये बड़े महत्वपूर्ण चीज है तो हर व्यक्ति को दान करना चाहिए भगवान अठारहवें अध्याय के पांचवें श्लोक में कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव यज्ञो दानम तपस्व पावना मनीषा इसका अर्थ है यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए फिर दोहरा रहा हूं यहां सिर्फ हमारे यज्ञ दान तथा तो तपस्या तीन बातों को बोला गया है कि वो कभी त्यागना नहीं चाहिए तो इसमें अभी हमारा विषय दान पे है तो मैं सिर्फ दान शब्द उठाऊंगा कि दान के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए हर परिस्थिति में उनको दान देना चाहिए निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि दान महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं अब जैसे मैं चर्चा कर चुका हूं पहले से दोबारा दोहराऊंगा नहीं मनुष्य जीवन शुद्धि के लिए मिला है अभी हम पापों से अशुद्ध है इससे दुखी हैं, टेंशन में हैं, असफलताएं है हमें घेरती है और मैंने कर्मों के ऊपर चर्चा करते बताया था कि हमें पाप कर्मों से शुद्ध होना पड़ेगा और दान जो है वो इसमें सहायक होता है भगवान ने हमें बताया है कि अनेक प्रकार के दाल हैं मैं आपके समक्ष एकादशी महात्म से पद्म पुराण से जो है भगवान कृष्ण और युद्धीश्वर जी के जो संवाद हैं उसमें से पढ़ के सुनाना चाहता हूं ध्यानपूर्वक सुनिए कृष्ण भगवान युद्धिष्ठ जी से कह रहे हैं कि हे राजन जो अश्वदान है अश्व का मतलब घोड़ा दान घोड़े का दान है उससे श्रेष्ठ जो है वह गजदान है हाथी का दान और भूमिदान जो है वह हाथी के दान से, दा, से श्रेष्ठ है और भूमिदान से श्रेष्ठ है तिल का दान और तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्णदान मतलब सोने का दान और स्वर्ण दान से श्रेष्ठ है अन्न अन्नदान भगवान बताते हैं कि दान करने से पूर्वज देव देवता दे दे तथा सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं दान तो देते हो कुछ लोगों को परंतु तो देखिए मजे की बात कि सब प्राणी खुश होते हैं वो इसी तरीके से है जिन्ह के हर जब आप कोई अच्छी चीज देते हैं एक अच्छी चीज करते हैं तो उसकी एक एनर्जी निकलती है उसमें से एक शक्ति निकलती है जो कि पॉजिटिव होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी जो है पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड में फैलती है इसके कारण कि सारे समस्त जीव जो है वो क्या होते हैं प्रसन्न बुद्धिमान है। लोगों का यह विचार है कि कन्यादान अन्नदान और गोदान ये तीनों दान एक ही लेवल पे हैं। फिर से दो भगवान कहते हैं कन्यादान भी अन्नदान जितना ही पुण्य कार्य है स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्न दान ये गोदान इतना ही श्रेष्ठ है परंतु यह एक शब्द लगा दिया भगवान ने कि परंतु सर्वश्रेष्ठ दान ही है सर्वश्रेष्ठ इसको बताया गया यह हमने सुना भी है कि व्यक्ति को रोज रोटी खिलाने की जगह उसे अगर आप रोटी कमाने का तरीका बता दें तो ज्यादा सही ज्यादा अच्छा और प्रश्न उठता है कि हम दान करते हैं जिससे भगवान ने गीता बताया हम शुद्ध होते हैं शुद्ध का मतलब यह है कि हम अपने हम पाप कर्मों से छूटते हैं पाप कर्मों से छूटने का मतलब यह है कि आपके जीवन में दुख असफलता टेंशन पारिवारिक कलेश रिश्तों में कलेश ये सब चीजें जो जितनी भी चीजें जो आप नहीं चाहते हैं जीवन में वो खत्म हो जाएंगे ये शुद्धता का अर्थ है तो दान देने से ये होता है कि हम शुद्ध हो जाते हैं अब प्रश्न ही उठता है जैसे कि हमने आज पढ़ के सुना है कि विद्यादान श्रेष्ठ है आपकी जानकारी के लिए ईश्वर परिषद बताया गया है कि विद्याएं भी दो प्रकार की हैं एक विद्या है और एक को अविद्या कहा गया है और ईश्वपनिषद स्पष्ट रूप में कहती है कि विद्या प्राप्त करने से एक गति प्राप्त होती है और अविद्या प्राप्त करने से एक और गत, गलत एक और गति प्राप्त होती है दोनों की गति एक नहीं होती तो प्रश्न उठता है कि विद्या क्या है और विद्या क्या है तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही इस चीज को फिर से दोहराऊंगा नहीं पूरे उस प्रवचन को सिर्फ उसका जो सारांश दूंगा के आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं दिव्य किसको कहते हैं तो हमने आपको पहले दिन जो चौदह दिन का जो चौदह घंटे का जो लेक्चर हुआ था सात दिन का उसमें हमने पहले दिन आपको बताया था कि जो शरीर का ज्ञान है उसको कहा गया है अविद्या का ज्ञान भौतिक ज्ञान एक शब्दों में और कह सकते सुविधा का ज्ञान और जो जीवन का ज्ञान है जिसके कारण कि ये शरीर चल रहा है जो आत्मा का ज्ञान है जो आत्मा का भगवान से संबंध का ज्ञान है जो प्रकृति का हमसे और भगवान से संबंध का ज्ञान है उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा गया है एक तरीके से दिव्य ज्ञान को हम सुख का ज्ञान भी कह सकते हैं आप देख भी रहे हैं आज की तारीख में सुविधाएं इतनी बढ़ने के बाद भी टेंशन भी बढ़ रहे हैं दुख भी बढ़ रहे हैं आपस में कला भी बढ़ रही है ये सब बढ़ रहा है क्योंकि अविद्या अपने आप में सुख नहीं दे सकती और आज अविद्या प्राप्त करने के लिए कोई कमी नहीं है कितने कॉलेज हैं देखिए कॉलेजों की कमी है स्कूलों की कमी है जहां क्या विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है परंतु आप देखिए कभी किसकी है जीवन में शांति भन हो गई खत्म हो गई पहले कष्ट होते थे कष्टों का मतलब है शारीरिक कष्ट मानसिक नहीं था मानसिक कष्ट नहीं था मानसिक दुख कम था परंतु आज मानसिक दुख तो बढ़ गया है और आप लोग सब मानते हैं इस बात को कि शारीरिक कष्ट से ज्यादा दुखदायी होता है मानसिक दुख इसका तो कारण क्या है जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि ज्ञान सुख देता है और अज्ञानता दुख देती है उसका अर्थ है कि अविद्या जो है ये हमें तो सुख नहीं दे पा रही सुविधाओं के रूप में हमारा दुख तो कम कर रही है परंतु तो हमें सुख नहीं देती हमें शांति नहीं देती शारीरिक रूप से तो हमें यह किस्म से सहायता करती है परंतु मानसिक स्तर पर तो नहीं तो इसीलिए जब भगवान कहते हैं कि विद्या दान सबसे श्रेष्ठ है तो उससे गलत क्या कह रहे हैं क्योंकि विद्या का मतलब दिव्य गया और आज अपने आप सोचिए समाज में विद्या कितनी पढ़ाई जा रही है दिव्य ज्ञान कहां दिया जा रहा है और जब मैं विद्या का बात कर रहा हूं तो दिव्य ज्ञान को सिर्फ कभी आधा घंटा इधर से सुन लिया कभी एक घंटा उधर से सुन लिया या कोई किताब पढ़ ली उससे नहीं आया करता कोई भी ज्ञान नहीं आता विद्या ज्ञान भी नहीं आता विद्या भी नहीं आती उससे उसके लिए भी इंजीनियरिंग आप नहीं कर सकते अगर आप सोचें कि मैं इधर चार किताब इधर पढ़ लूंगा दो इधर पढ़ लूंगा कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है अपने हिसाब से आगे पीछे पढ़ के पास में जाऊंगा नहीं कर सकते हर ज्ञान को लेने के लिए एक सिस्टमेटिक एक क्या है क्रमबद्ध तरीके से लेना पड़ता है तो इसी तरीके से ये दिव्य ज्ञान जो है यह विद्या जो है असली इसको भी आपको क्रमबद्ध तरीके से लेना पड़ेगा और मैं जानता हूं कि आपने पिछले चौदह घंटे में सुना है तो हमने इसको आपके सामने आपके समक्ष क्रमबद्ध तरीके से रखा है कि क्यों ये ज्ञान लेना चाहिए फिर ज्ञान किससे लेना चाहिए और ये ज्ञान में क्या चीजें हैं आज विश्व के अंदर अविद्या हर जगह बांटी जा रही है मैगजीन न्यूज़पेपर सब जगह परंतु तो विद्या और वो भी पारंपरिक मान्यता प्राप्त शास्त्रों के अनुसार कितने लोग दे रहे हैं अगर कुछ देवी रहे हैं, तो वो कुछ ही है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ये स्वयं विद्या लीजिए और इसको आगे देने की कोशिश करिए हमने जो ए डीवी डी बनाई है वो इसी दृष्टि से बनाई है अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जी इसको हम विद्यादान को अगर हम इसको फैलाने में सहायता करेंगे तो हमें इससे कोई लाभ होगा चलिए भगवदगीता के अठारहवें अध्याय के और में और उनसठवें श्लोकों के अंदर भगवान क्या कहते हैं जो व्यक्ति यह परम रहस्य बताता है वे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वे मेरे पास आएगा मतलब जो ये परम रहस्य इसको परम रहस्य कहा है भगवान ने नौवें अध्यात्म भी कहते हैं राज विद्या राजभुय यह विद्याओं का राजा है उसका मतलब हमारी जितनी बात की विद्या है सबके सब इस ज्ञान भगवत गीता के ज्ञान के रखा चलनी चाहिए राजा का अर्थ क्या है जो राजा का अर्थ यह है कि बाकी जितनी चीजें जो बाकी जितने भी ज्ञान हैं ये प्रजा हैं और प्रजा को राजा के हिसाब से चलना चाहिए और राज राजभुम भूये का मतलब होता है रहस्य और समस्त रहस्यों का राजा है मतलब इस रहस्य को अगर आप जान गए जो भगवदगीता में दिया गया है जो विद्या के रहस्य को इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को इस आध्यात्मिक रहस्य को अगर आप जान गए तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया आप जिस स्थिति में हो जिस परिस्थिति में हो जिस स्तर पर हो आप सफल होंगे क्योंकि आपको खुशी प्राप्त होगी सुख प्राप्त तो, तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये परम रहस्य बताता है बताने का मतलब क्या है फैलाना भी आप अगर इस टीवी को आप जन जन तक पहुंचवाते हैं तो आप बता रहे हैं लोगों को इस परम रहस्य के बारे में तो भगवान कहते हैं वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा तो प्रश्न उतर है शुद्ध भक्ति क्यों बने तो आप तो हर टाइम गाते हो जो आरती है जय जगदीश हरे के अंदर क्या गाते हो भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें किनके भक्तजनों के तो देख अब आपको डिसाइड करना है कि आप भक्त बनना चाहते हैं या नहीं और भगवान क्या कह रहे हैं देखिए सिर्फ शुद्ध भक्त नहीं बनेगा इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा जो भगवान का प्रिय वजह है सोचिए उसको तो कष्ट आएंगे ही नहीं आने से पहले खत्म हो जाएंगे तो इसलिए आपसे फिर से एक बार विनम्र प्रार्थना है इस ज्ञान को स्वयं लें और इस ज्ञान को जल जल तक पहुंचाएं अब ये कैसे कर सकते हैं डीवीडी के वितरण के द्वारा आप इस डीवीडीओ को स्पॉन्सर कर सकते हैं हम ये चाह रहे हैं कि इसमें जो तो डीवीडी अभी आपके समक्ष आई है जो भगवदगीता का भगवदगीता का कोर्स है किसम से समझने का तरीका है और जीवन में कैसे उतार सकते हैं इसका बताया गया है सब इसमें में आपने सुना ही होगा ये तीन डीवीडी है और एक एनपी है ये डिब्यू में हमने पैक करी है इसको हम एक सौ पचास रुपए आई है तो कॉस्ट हमने 150 रखा है कम से कम रखा है इसमें आप दो तरीके से इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं यदि आप एक रुपए का स्पॉन्सरशिप करते हैं तो हम जब किसी को वितरण करेंगे तो उनसे चालीस रुपए लेंगे तो चालीस सौ रुपए में तो कोई भी व्यक्ति शॉप से इसको ले सकेगा या फिर आप पूरा 150 को स्पॉन्सर कर सकते हैं 150 रुपए रूपये स्पॉन्सर कर सकते हैं फिर हम इन गुजात विद्यार्थियों को देंगे उनको भी फ्री नहीं देंगे 10-20 रुपए लेंगे क्योंकि तो फ्री का कोई कीमत नहीं होती जीवन में आपको सोचता ऐसे ही मिल गया पड़े रह तो ये हमारा उद्देश्य है अगर आप हजार डीवीडी स्पॉन्सर करते हैं मिनिमम कई लोगों को दिल करता है कि हमारा नाम भी होना चाहिए गलत नहीं हमारे गुरु महाराज श्री गहपाल जी कहते थे अगर नाम कमाना है तो भक्तों के कमाओ तो कभी खत्म नहीं होगा वो नाम जैसे प्रहलाद महाराज गुरु महाराज के नाम कहा खत्म हुए अभी भी चल रहे हैं हनुमान जी कहा नाम खत्म हुआ कभी खत्म नहीं होते तो इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आप नाम चाहते हैं परन्तु तो हजार क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ऐसी आती है उसका हमारा जो खर्चे का हिसाब ऐसा है कि अगर हजार डीबीडी कम से कम हजार बॉक्स यदि आप स्पॉन्सर करते हैं स्पॉन्सर प्रायोज प्रायोजक प्रायोजक, प्रायोजक, प्रायोजक. अगर आप प्रायोजक बनते हैं तो हजार डीवीडी कम से हजार सेट जो डीवीडी के बॉक्स है कम से कम करेंगे तो आपके डीवीडी बॉक्स के ऊपर आपको आप क्लियरली आएगा कि आपने इसको स्पॉन्सर किया है को स्पॉन्सर और यदि आप चाहते हैं कि आपका डीवीडी के ऊपर भी नाम है तो मिनिमम कम से कम तीन बॉक्स को स्पॉन्सर करना होगा से अनुरोध है ज्यादा जाद ज्यादा करी, और देखिए जीवन में परिवर्तन आता है हम आपको हमारी गारंटी हम तो सेल्समैन हैं भगवान गारंटी दे रहे हैं कि उसका जीवन क्या होगा और आप नौवां अध्याय पढ़ें तो उसमें भगवान शिव में कहते हैं यश ज्ञात वो मोक्ष सुभात की जो इस चीज भगविध्या ज्ञान को जान जाएगा समझ जाएगा जीवन में लगा लेगा उसके जीवन से हर अशुभ चीज खत्म हो जाएगी तो अपने जीवन में खत्म करिए दान इसलिए दिया जाता है कि दूसरे व्यक्ति से दूसरे अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी जो चीज की कमी है और आज कमी किसकी है टेंशन मुक्त जीवन की कमी है। आज शांति की कमी है। हर जगह कला रिश्तों में कला हर जगह देखो आप कले कला देशों में आपस में व्यक्तियों में भाई भाई में घर में हर जगह कला हर जगह टेंशन कह रहे मोक्ष से मुक्ति मिल जाएगी अशुभ हर कुश अशुभ चीज से तो अशुभ चीज है तो जीवन में भी दूर करिए और दूसरों के जीवन में भी दूर करिए इसीलिए विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान बाकी दान हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप अब करिए बंधु तो क्या विद्यादान के लिए कुछ दे रहे कोई नहीं कोई समझ भी नहीं रहा इस बात हमें याद है आज से साल पहले लोग ये कहते थे विद्यादान ही श्रेष्ठ दान परंतु तो आज बताने कितने किस्म के तो पहले आ रहे हैं श्रेष्ठ तो भी करिए श्रेष्ठ से वंचित तो रहते हैं हम तो चाहते हैं कि आप भी इसका जो विद्यादान का जो फल है तो उसको आप भी प्राप्त करें और भगवान की प्रिय बने बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आपके पास फोन नंबर है ई है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं